ब्रह्म सूत्र के अध्याय के द्वितीय पाद का विचार पूरा हो गया था तृतीय पाद का विचार आज प्रारंभ होना है द्वितीय पाद में सगुण ब्रह्म विद्या के फल प्राप्ति के लिए उत्तरायण मार्ग जिस उत्क्रांति के अधीन है उस उत्क्रांति का वर्णन हुआ द्वितीय पाद उत्क्रांति का वर्णन करने वाला है और यह बताया गया कि निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है जिन को उनमें चाहे वो कर्मी हो या उपासक हो उन दोनों की भी मार्गोपक्रम से पूर्व तक की उत्क्रांति एक जैसी है मार्गोपक्रम के पश्चात की उत्क्रांति विलक्षण विलक्षण है एक जो सगुण ब्रह्म उपासक है निश्चित रूप से हृदय संबंधी 101 नाड़ियों में से प्रधान जो सुसुमना नाम की नाड़ी है उसी से उत्क्रमण करेगा और बाकी का उत्क्रमण होगा 100 नाड़ी में से अन्य जिस किसी नाड़ी से कर्मी का इस प्रकार ये उत्क्रमण का विचार द्वितीय पाद में हुआ अब उत्क्रमण साध्य जो ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला मार्ग है उसका विचार होना है कि यहां से ब्रह्मलोक सगुन ब्रह्म उपासक जाएंगे जिनका उत्क्रमण हुआ है तो पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक जाने के लिए एक ही मार्ग है वन वे या अनेकों मार्ग है जैसे हरिद्वार आने के लिए अनेकों मार्ग हैं ऐसे ब्रह्मलोक लोक से जाने के लिए जो जो पृथ्वी लोक से ब्रह्म लोक जा रहे हैं के लिए अलग अलग मार्ग हैं या एक ही मार्ग है ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला यह संशय होता है इस संशय का निराकरण करने के लिए तृतीय पाद का प्रथम अधिकरण है वो बताएगा अनेक मार्ग नहीं है पृथ्वीलोक से ब्रह्मलोक जाने के लिए एक ही मार्ग है तृतीय तो पाद के प्रथम अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण तथा अनुसंधान हम लोग करें फिर भाष्य के अनुसार इस अधिकरण का विचार होगा नानाविधो ब्रह्मलोक मार्गो नाना विद्यासु धलोको यदचिरादिनाध सद्यासु एक सै नाना यतह श्रुतियुक्त पर्वक यद्या विद्या तो इस अधिकरण का विषय है ब्रह्मलोक लोक पहुंचाने वाला मार्ग विषय है और उसे विषय बनाकर के संशय बताया जा रहा है कि उसमें नानाविधता है या एक प्रकार का ही है तो नानाविधो विधो ब्रह्मलोक मार्ग वे अथवा ये अर्चिराधिक तो अर्चिरादिक एक ही मार्ग संशय है प्रथम श्लोक के पूर्व में विषय तथा संशय रूप दो अंशों को बताया गया अधिकरण के ब्रह्मलोक मार्ग शब्द विषय को बताता है और ब्रह्मलोक मार्ग को विषय बना करके संशय बताया गया कि वह नानाविध है अथवा चिराधिक अनेक पर्व वाला एक मार्ग है तो पूर्व अपना निश्चय बताते हैं इस संशय के होने पर नाना विध तो ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला मार्ग अनेकों प्रकार का है यानी अनेक है एक ही मार्ग नहीं है ब्रह्मलोक जाने के लिए अनेक मार्ग हैं। कहा आपकी इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु क्या है तो हेतु बताते हैं विद्यासु वर्णनात अन्यथा अन्यथा। तो विद्यासु बहुवचन है नलग अलग, -अलग उपासनाओं में मार्ग का अन्यथा अन्यथा यानी अलग अलग प्रकार से वर्णन है यदि एक ही मार्ग होता तो उसका अलग अलग विद्या के प्रकरण में अलग अलग वर्णन न होता एक जैसा ही वर्णन होता अलग अलग शाखा में बताई गई अलग अलग उपासनाओं के प्रकरण में उपासना का फलभूत ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए अलग अलग मार्ग वर्णन हो रहा है इससे निश्चित होता है कि ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला एक ही मार्ग नहीं अनेक मार्ग हैं। ये पूर्व पक्षी ने कहा विद्यासु अन्यथा अन्य वर्णनाथ ये हेतु है द्वितीय श्लोक से सिद्धांत बताया जा रहा है कि नाना नानाश्रुतियुक्त पर्वक एक अर्चिरादि स द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में सिद्धांति की प्रतिज्ञा और अर्चिरादि का विशेषण है नाना श्रुतियुक्त पर्वक कहते अलग अलग शाखा की अलग अलग उपासना के प्रकरण में जो कह रहे हो कि अलग अलग प्रकार का मार्ग बताया है वो अलग अलग प्रकार का मार्ग नहीं बताया मार्ग तो एक ही है अर्चि और उस मार्ग में आने वाले पर्व यानी पड़ाव जैसे देवता मार्ग के आतिवाहिक देवता वो अनेक हैं उसमें किसी उपासना के प्रकरण में किसी पर्व विशेष को मार्ग के कहाँ अन्य उपासना के प्रकरण में दूसरे पर्व विशेष को कहा और कहीं कहीं अनेक पर्वों को कहा तो वो तो विशेषण है पर्व मार्ग के और उन अनेक श्रुति के द्वारा बताए गए अनेक विशेषण वाला एक ही मार्ग है इसलिए उन अलग अलग, अलग उपासना के प्रकरण में अलग अलग मार्ग नहीं एक ही मार्ग के विशेषणों का पर्वों का कहीं किसी एक पर्व विशेष का नाम लिया तो कहीं दो पर्व विशेष का नाम लिया तो कहीं अन्य पर्व विशेष का नाम लिया इसलिए उन सब सबका गुणोपसंहार न्याय से एक ही अर्चिरादि मार्ग में समावेश करके उन पर्वों का पर्व के रूप में वह एक अर्चिराधि मार्ग होगा यह सिद्धांती द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में कह रहा है कि नाना ये विशेषण है पर्व का और श्रुतियुक्त भी विशेषण है पर्व का तो आ, नाना यानी अनेक के द्वारा बताए गए पर्व हैं जिस मार्ग में उस मार्ग को कहा जाएगा नाना श्रुतियुक्त पर्वक्रुति के द्वारा बताए गए अनेक यानी विविध पर्व वाला एक मार्ग है वो अर्चिरादि एक ही मार्ग है एवकार व्यावर्तक है मार्ग के अनेकता का ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु सिद्धांति बताते हैं पंचाग्नि यद्याम विद्याम श्रुतह। ये, ये हेतु है तो यानी ये अस्मात्नाथ विद्याम इसमें विद्या शब्द से लेना पंचाग्नि उपासना विद्यांतर वताम। एक शब्द है ना इसमें दो वृत्ति हुई है एक समास और दूसरी तद्धित वृत्ति तो पहले विद्या शब्द और अंतर शब्द में समास हुआ है अन्य विद्या विद्या ऐसा जैसे अन्य राष्ट्र राष्ट्रांतर कहा जाता है ऐसे अन्य विद्या विद्यांतरम विद्या तो विद्या शब्द से लिया जाएगा यह अर्चिरादि मार्ग जिस विद्या के प्रकरण में कहा गया उसको तो अर्चिरादि मार्ग कहा गया है पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में पंचाग्नि विद्या आती है छांदो के उपनिषद में भी और बृहदारण्य उपनिषद में भी इसलिए विद्या शब्द का अर्थ हुआ अर्चिरादि मार्ग का प्रतिपादन जिस विद्या के प्रकरण में आई हुआ, हुआ वह विद्या पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में हुआ इसलिए विद्या शब्द का अर्थ हुआ पंचाग्नि विद्या और विद्यांतर शब्द का अर्थ निकलेगा जैसे देशांतर शब्द का अर्थ निकलता है हम जिस देश में रहते हैं उससे भिन्न देश देशांतर कहलाता है ऐसे अर्चिराधि मार्ग जिस विद्या के प्रकरण में आया वह विद्या तो पंचाग्नि विद्या और उससे भिन्न विद्या विद्यांतर शब्द का अर्थ होगा तो विद्यांतर यानि भिन्न विद्या और वो भिन्न विद्या यानी और उपासनाएँ विद्या शब्द का अर्थ उपासनाएँ यहाँ सगुण विद्या मार्ग तो सगुण ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए होता है इसलिए जिस विद्या का मार्ग वर्णन हो रहा है जिस विद्या का फल प्राप्त करने के लिए मार्ग की जरूरत है वो विद्या निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं अभी तो सगुन ब्रह्म विद्या उपासना इसलिए विद्यांतर शब्द का अर्थ निकला पंचाग्नि उपासना से भिन्न उपासनाएं और वह भिन्न उपासनाएं जो कर रहे हैं भिन्न उपासना साधन है जिनका उन्हें कहा जाएगा विद्यांतरवान मतु प्रत्यय होकर के मकार को वकार होकर के विद्यांतर वताम बना है षष्टि का बहुवचन इसलिए विद्यांतर वताम का अर्थ निकलेगा भिन्न उपासना करने वाले पंचाग्नि उपासना से भिन्न उपासना करने वाले उपासक ये हो गया विद्यांतर वताम शब्द का अर्थ तो पंचाग्नि विद्यायाम यानी पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में पंचाग्नि उपासक को जिस जो मार्ग बताया गया है अर्चिरादि पंचाग्नि उपासना से भिन्न उपासना करने वाले उपासकों को भी श्रुति ने वही अर्चिरादि मार्ग बताया है ये तो यानी जिस कारण से तो श्रुति पंचाग्नि उपासक पंचाग्नि उपासना का फल ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग से जा रहे हैं अर्चिरादि मार्ग से श्रुति बता रही है कि उसी अर्चिरादि मार्ग से पंचाग्नि उपासना से भिन्न उपासना करने वाले उपासक भी जाते हैं यदि अलग अलग मार्ग होता अलग अलग उपासकों के लिए तो फिर पंचाग्नि उपासकों को बताया गया अर्चिरादि मार्ग ही अन्य उपासकों को श्रुति नहीं बताती लेकिन बता रही है इससे निकलता है कि सब उपासनाओं का फलभूत ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के लिए मृत्यु लोक से जाने वाले उपासकों को एक ही मार्ग से जाना होता वह अर्चिरादि एक मार्ग है तो फिर अन्य अन्य उपासना के प्रकरण में जो विविधता प्रतीत हो रही है मार्ग में उसका क्या होगा एक प्रश्न उपासक क्या नाम सिद्धांत के प्रति पूर्व पक्ष का हो सकता है ना? तो उस प्रश्न का उत्तर दिया नाना सुरु, नाना श्रुतियुक्त पर्व कह तो मार्ग विविध नहीं बताया जा रहा है। मार्ग के विविध पर्वों को बताया गया उनमें से किसी उपासना में कोई पर्व किसी उपासना में कोई पर्व बता लेकिन सबसे ज्यादा ब्रह्मलोक प्रापक मार्ग के पर्व से युक्त मार्ग का वर्णन यदि कहीं है तो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में है और वहां पर अन्य उपासकों को भी यही मार्ग बताया जा रहा है इसलिए माना जाएगा कि उपासक मात्र को चाहे केवल उपासना कर रहा हो या कर्म समुचित उपासना कर रहा हो एक ही अर्चरादि मार्ग से ब्रह्मलोक जाना होता है तो पंचाग्नि यग्नि मार्ग विद्या पंचाग्नि उपासक को और अन्य उपासकों को एक ही मार्ग सुना जा रहा है श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है इस प्रकार ये <coughs> संक्षिप्त अधिकरण का स्वरूप इस प्रकार होगा अब भाष्य का अवतरण रूप जो टीका है इसे देखिए एवं उत्क्रांति निरूप्य तत्साध्यम मार्ग गंतव्य निरूपय पादम आरभते अर्चिरादिना तत्प्रतिते। तो एवं अने द्वितीय पाद में उक्त प्रकार का परामर्शक है एवं शब्द इसलिए एवं शब्द का अर्थ निकलेगा द्वितीय पाद में प्रतिपादित तो प्रकार से उत्क्रांति का निरूपण हो गया निरूपण करके अब तत्साध्यम मार्गम गंतव्यंच निरूपयुम पादम आरभते तो तत्साध्यम इसमें तत शब्द से लेना उत्क्रांति को तो तत्साध्य उत्क्रांति साध्य जो मार्ग है जिसकी उत्क्रांति नहीं होती है निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी की उन्हें अर्चिरादि मार्ग नहीं मिलता जो प्रसिद्ध तीन मार्ग है इनमें से कोई मार्ग नहीं मिलता इसलिए मार्ग प्राप्त करने के लिए उत्क्रांति होना जरूरी है इसलिए उत्क्रांति साध्य हो गया मार्ग तीनों प्रकार का मार्ग है हाँ जिसको जाना ही नहीं है तो उसे मार्ग नहीं मिलेगा और मार्ग जिसको प्राप्त नहीं करना है उसकी उत्क्रांति भी नहीं होगी तो ब्रह्मज्ञानी की उत्क्रांति नहीं होगी इसलिए ब्रह्मज्ञानी को नहीं मार्ग मिलता निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी को तो यह मार्ग है उत्क्रांति साध्य तो उत्क्रांतिम निरुप्य तत्साध्यम यानी उत्क्रांति साध्यम मार्गम और गंतव्यंच और मार्ग क्यों प्राप्त किया जा रहा है मार्ग में ही रहने के लिए नहीं मुख्य जो गंतव्य हैं ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्म उसे प्राप्त करने के लिए इसलिए उत्क्रांति साध्य मार्ग तथा उस मार्ग से प्राप्तव्य गंतव्या ने जो ब्रह्म है कार्य ब्रह्मा, ब्रह्म ब्रह्मलोक उसका निरूपण करने के लिए पादम आरभते तृतीय पाद का प्रारंभ होता है अर्चिरादि तत्थीते ये प्रथम सूत्र है तृतीय पाठ का तो ये सूत्र का अवतरण हुआ टीका में अब भाष्य का अवतरण लिखते हैं है टीकाकर वृत्ता आद्याधिकरण से मार्गम आह वृत्तानुवाद वृत्ता वृत्त कहा जाता है पूर्व प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित अर्थ का संक्षेप में कथन व्रता कहलाता है तो व्रता पूर्वक जो आद्य अधिकरण है यानी तृतीय पाद का प्रथम अधिकरण है उसके विषय को बता रहे हैं भाष्कर भगवान तो प्रथम अधिकरण का विषय क्या होगा मार्ग इसलिए बीच में लिखा मार्ग तो द्वितीय पाद के द्वारा विस्तार से बताए गए अर्थ का संक्षेप में कथन करते हुए भाष्यकार भगवान तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण भूत अर्चिरादि अधिकरण के विषय को बताते हैं ये आद्य अधिकरणस्य आद्याकरण विषय आहः इसका अर्थ निकलेगा आगे कहते हैं इत्यादि है आदि तो भाष्यम है आृत्युपक्रना उत्क्रांति श्रृतिस्तु श्रुतंतरषु अनेकदा श्रीय से तो द्वितीय पाद में भगवान वेद जी ने बताया कि मार्गोपक्रम से पूर्व तक कर्मी तथा उपासक दोनों की उत्क्रांति एक जैसी होती है कई अधिकरणों से कहा यहाँ पर एक छोटे से वाक्य से कहा इसलिए व्रता हुआ पूर्व में विस्तार से बताए गए अर्थ का संक्षेप में कथन वृतानुवाद कहलाता है हुआ अब क्या करना है तो कहते अब विषय बताया जा रहा है इस अधिकरण का कि श्रुति स्तु श्रुत्यंतरेशा श्रुय जिस मार्गोपक्रम से पहले तक की उत्क्रांति समान बताई गई वह मार्ग श्रुतियों में अलग अलग उपासना के प्रकरण में अलग अलग प्रकार का बताया गया है अनेकधा का है अनेक प्रकार का अलग अलग बताया गया है अनेकधा सूर्यते नाड़ी रश्मि संबंधे न तो वो अलग अलग प्रकरण में अलग अलग प्रकार का मार्ग वर्णन है इसे बताया जा रहा है कि नाड़ी रश्मि संबंध है न एका एका श्रृति कहो या गति कहो मार्ग श्रृति गति ये शब्द पर्यावाचक है इसलिए शब्दांतर होने से अर्थांतर नहीं समझना भाष्य में स्ति लिखा है अधिकरण सार में मार्ग लिखा था और कहीं गति भी आता है तो मार्ग श्रृति गति ये जैसे एक ही जल तत्व के लिए जल उदक पानी इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है तो वो शब्दांतर है अर्थांतर नहीं ऐसे श्रृति मार्ग गति पर्यावाचक शब्द तो नाड़ी रश्मि संबंधा एकाश्रिति ऐसा लगाना तो छांद उपनिषद के दहर विद्या के प्रकरण में छांदोग्य उपनिषद में अनेकों प्रकार की विद्याएं बताई गई है उसमें एक प्रसिद्ध उपासना है छांदोग्य उपनिषद के आठवें अध्याय में दहर दहर उपासना के प्रकरण में दहर उपासना का फलभूत ब्रह्मलोक की प्राप्ति का मार्ग बताया गया नाडी रश्मि संबंध से अथ एतरेव रश्मि भी ऊर्ध आक्रमते नाडी प्रकरण आता है एक उस नाड़ी प्रकरण में सूर्य की रश्मिया तथा नाड़ियों के संबंध द्वारा बताया गया यह धर उपासक आदित्य लोक में पहुंचता है वहां से फिर आगे का ये होता है तो ये सूर्य रश्मि तथा नाड़ी के संबंध पूर्वक मार्ग का वर्णन दिख रहा है और आगे हैं अर्चिरादि का एका तो छांदों के उपनिषद तथा बृहदारण्य के उपनिषद में ही एकागति एका एक मार्ग ऐसा भी बताया गया है अर्चिरादि अर्चिरादि पर्व वाला अर्चि अह शुक्ल पक्ष उत्तरायण संवत्सर आदि तो ते अर्चिसम अभि संभवती अर्चिसो अह इति इतिने इस वाक्य से पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में बृहदारण्य उपनिषद तथा छांदोक उपनिषद में अर्चिरादि मार्ग बताया गया तो अन्य उपासना के प्रकरण में कौशित ब्राह्मण में ये बताया गया कि स एक देवयान पंथान आसाद्य अग्निलोकम आगछति तो स यानी उपासक एक तम देवयानम पंथानम आसाध्य प्राप्य देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्नि लोक आता है का मतलब उपासक अग्नि लोक में भी पहुंचता है ब्रह्म लोक जाना है उसे तो अग्नि लोक होते हुए जाता है तो एक मार्ग ये हो गया अग्नि लोक होकर के जाने वाला कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में ये एक मार्ग बताया उदर से होकर के जाने वाला तो आगे कहते हैं यदा पुरुषो पुरुष हो अस्मात्ती स वायु आगती ये बृहधारण्य उपनिषद में ही अन्य उपासना के प्रकरण में कहा गया कि यह पुरुष याने उपासक जीव जब शरीरात अस्मात्ने शरीरा तेन, यह उपासक शरीर छोड़ करके प्रयाण करता है प्रति का अर्थ है तो स वायु में आगछति वो वायुलोक में जाता है क्या तो वायुलोक होकर के जाने वाला एक मार्ग हो गया जो तो एक हो गया अग्निलोक होकर के जाने वाला एक वायुलोक होकर के जाने वाला हाँ इति अपरा तो और सूर्य द्वारेण ते इति अपरा और दूसरे उपासना के प्रकरण में मुंडक उपनिषद में कहा गया कि सूर्य द्वारा विरजा यानी निष्पापा संत सूर्य मार्गेण सूर्य द्वारे न करते हैं वो प्रयान्ति प्रयाण करते हैं उधर से जाते हैं ब्रह्मलोक में जाना सबको ब्रह्मलोक है लेकिन अलग अलग उपास ना के प्रकरण में कहा जा रहा है कोई वायु लोक होकर के जा रहा है तो कोई अग्नि लोक होकर के जा रहा है तो कोई सूर्य लोक होकर के जा रहा है तो ये अलग अलग मार्ग होंगे तब नहीं यह संभव होगा तो ये जो कहा कि श्रुति स्तु श्रुतियंतरेशु अनेकधा श्रुय भाष्य में दूसरे वाक्य में कहा ना कि ये मार्ग का वर्णन तो अलग अलग उपासना के प्रकरण में श्रुति ने अलग अलग बताया है इसलिए क्या होगा कि अनेकों प्रकार का मार्ग है ये मानना चाहिए ये पूर्व आएगा पहले संस ये तो विषय बताया जा रहा है अब से बताएंगे तो ये जो अंतिम वाक्य आया मुंडक उपनिषद का सूर्य द्वारे नीरजा प्रयांती इसमें विरजा शब्द प्रथमा का एक वचन जैसा लग रहा है उसे छांदस एक वचन समझना है बहुवचन इसलिए टिकाकार कहते हैं विरजा यानी विरजस विरजा तो एक वचन है और प्रयांती एक क्रियापद में बहुवचन है ना? इसलिए छांदस एक वचन समझना और जब लोक में प्रयोग करेंगे तो वीरजसह यह अर्थ निकलेगा ते वीरजसह प्रयाति ते यानी उपासका वीरजसह इसमें रजस शब्द का अर्थ है पाप वीरजस शब्द का अर्थ निकलेगा निष्पाप इसलिए वीरजस शब्द का अर्थ कर दिया निष्पापा निष्पापाथ रहित हुए जो उपासक हैं वे सूर्य मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक जाते हैं पर कहा जा रहा तो इति अपरागति ये हुआ तो इसके विषय में अब संशय बता रहे हैं तत्सय संशय का कारण क्या है तो टीका में कहा गया श्रुति विप्रतिपत्या संशय तो श्रुति में ही विप्रतिपत्ति यानि विवाद देखा जा रहा है कोई श्रुति उपासक को ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला अर्चिरादि मार्ग बता रही है तो कोई रश्मि नाड़ी संबंध से ब्रह्मलोक की प्राप्ति बता रही है तो कोई अग्निलोक हो करके बता रही है कोई वायु से हो करके बता रही है कोई सूर्य से हो के बता रही है से संशय हो रहा है क्या संशय हो रहा है तो संशय बताया जा रहा भाष्य में कि किम परस्परम भिन्ना येता श्रीतयः किम्वा एका एवं अनेक विशेषणा तो क्या ये अलग अलग उपासना के प्रकरण में बताए गए मार्ग एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं अनेक हैं ऐसा माना जाए अथवा अनेक विशेषण वाला ये अलग अलग उपासना के प्रकरण में जो अलग अलग बताए गए हैं अग्नि लोक वायु आदि सूर्य आदि इनको माना जाए एक ही अर्चिरादि मार्ग के पर्व उनका गुणों प्रसंगार न्याय से उस अर्चिरादि मार्ग में ही अन्वय करके संबंध करके इन अग्नि लोकादि अनेक पर्व वाला एक ही अर्चिरादि मार्ग माना जाए संशय अंतपाति द्वितीय विकल्प रहेगा तो दो विकल्प हो गए ना तो पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत मत में फलभेद टीकाकार बता रहे हैं तो उससे पहले चाहे तो पूर्व पक्ष को देखा जाए भाष्य में फिर करेंगे, फल देखेंगे तो भाष्यम इस इस प्रकार प्रकार होने पर आ, पक्षी अपना बताते हैं कि तत्र प्राप्तम तावत भिन्ना एता तत्र प्राप्तम भिन्ना इति। तस्मिन तस्मिन सति, सति। तो इन मार्ग के विषय में संशय होने पर ये मार्ग परस्पर भिन्न अनेक हैं या अनेक विशेषण वाला एक ही मार्ग है ऐसा संशय होने पर प्राप्तम तावत तो प्रथम पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ संशय संशयांतपाती जो प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष है भिन्ना एकता श्रितय ये अलग अलग उपासना के प्रकरण में कहे गए स्वतंत्र अलग अलग मार्ग हैं एक दूसरे से भिन्न इसलिए भिन्ना या परस्पर भिन्न अलग अलग ये मार्ग हैं। इति है इसमें हेतु पूछा जा रहा है कस्मात ऐसा एक प्रश्न अवान्तर प्रश्न होगा उसका उत्तर देते हैं पूर्व पक्षी भिन्न प्रकरण एक हेतु और दूसरा हेतु बताते हैं भिन्न उपासना शेषत्वाच्य कहते हैं ये अलग अलग प्रकरण में अलग अलग मार्ग बताए जा रहे हैं इसलिए प्रकरण भेद होने से अलग अलग मार्ग माना जाए एक हेतु हुआ भिन्न प्रकरण होने से दूसरा अलग अलग उपासना के अंग के रूप में चिंतनीय मार्ग के रूप में उनको बताया जा रहा है तो उपासना भिन्न भिन्न है तो उनका चिंतनीय अंग रूप मार्ग भी भिन्न भिन्न होना चाहिए तो भिन्न उपासना शेषत्वाच्य तो अलग अलग उपासनाओं का यानी पंचाग्नि विद्या अलग है दहर विद्या अलग है तो पर्यंक विद्या अलग है तो मुंडक में बताई गई पुरुष विद्या अलग है और इन अलग अलग उपासना के प्रकरण में इन अलग अलग मार्ग का उपासना के अंगत्वेन रूपे न चिंतन बताया गया है करने के लिए इसलिए इन उपासना शेषत्वेन चिंतनीय के रूप में इनका विधान होने से भी इनको माना जाए अलग अलग ही ये पूर्व पक्षी कहते हैं और भी युक्ति बताते हैं ये दो हेतु तो बताए ही और भी अपने पक्ष को पुष्ट करने वाली युक्तियां बताते हैं पूर्व पक्षी है। अपी से इत्यादि से क्या यहा मुंडक लिखा है ये एक दो ग्यारह में क्या लिखा है हम्म इसमें एक मिनट करेंगे एक मिनट मुंडक में देख लेते हैं एक दो आगे का क्या नंबर है ग्यारह तपस्रद्धे ये ही उपवसंति अरण्य शांता विद्वांसो भैक्षचर चरंत सूर्यद्वारण ते विरजा प्रयाति यहामृत सपुरुषो हव्यत्मा ये पूरा मंत्र है ग्यारहवा उसमें विद्वांस शब्द का प्रयोग है ना जो सूर्य द्वारा जा रहे हैं वो विद्वां उपासक यानी वो स्थी हाँ तो वो भी उपासक होते हैं ना वो भी उपासना करते हैं हाँ ओंकार उपासना सन्यासी भी करते हैं जिनको जिन सन्यासियों को जिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है आश्रम सन्यासी हैं ओंकार उपासना करते हैं उनको भी ये होता है जिनकी जिनकी आ, ब्रह्म साक्षात्कार से अविद्यात तो नहीं हुई उन सबको उत्क्रमण होना है, है। हाँ। इसलिए विद्वान शब्द का प्रयोग करने से वहां लिखा है विद्वांसाना ज्ञान प्रधान उसमें ज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा भाष्य में लिखते हैं भाष्यकार भगवान विद्वांस यानी गृहस्ता ज्ञान प्रधाना यानी उपासना प्रधाना दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा विद्या ही अत्र उपासना तद्वंत जो विद्वांस है तो विद्वान कहा जाता है विद्यावान को विद्या क्या है उपासना तद्वान विद्वान होगा तो इति शांत विशेषणत्वे विशेषण तप्रद्धेन पौन रुपये शांत अतः याचस्ते विद्वान्स ग्रस्ता तो वो शांत और तप्रद्धे इसको लेकर के और वान प्रस्त के साथ तो फिर पुनरुक्ति हो जाएगी और सन्यासी को लेकर के भी इसलिए विद्वान शब्द से लेना है उपासक ग्रहस्थ उनको भी सूर्य द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है हाँ यानी भाष्य में ज्ञान प्रधान ग्रहस्थ और मार्ग का वर्णन है इसलिए मार्ग के वर्णन में भाष्य में ज्ञान शब्द आया तो ज्ञान शब्द का अर्थ उपासना हाँ। इसलिए वो मुंडक में भी उपासना का ही प्रकरण है और भाष्यकार भगवान मुंडक का लिखेंगे तो उपासना के प्रकरण में ये ब्रह्म सूत्र मेरा है हाँ। विद्वान शब्द से उपासकों को लिया गया लेकिन कौन से उपासक ग्रहस्थ उपासक उनको भी यही मार्ग मिलेगा जो वान और सन्यासी को उपासक वान प्रस्ताव सन्यासी को मिलता है आगे हैं भाष्य में अथ एतरव रश्मि भी अवधारण अर्चिरादि अपेक्षायापरुद्येत कहते हैं यदि ये, ये मानेंगे कि अनेक पर्व वाला एक ही अर्चिलादि मार्ग है अनेक मार्ग नहीं तो फिर तो अथ रेव रश्मि भी ऊर्ध्क्रम ये जो दहर विद्या के प्रकरण में आया हुआ वाक्य है उसमें अवधारण अर्थक एवकार है अनेक मार्ग होंगे तो मार्गान्तर का व्यावहारिक माना जाएगा ये वकार को। अरे यदि अनेक पर्वों वाला एक ही मार्ग होगा तो एवकार का व्यावर्ति कौन सा होगा फिर तो ये जो अवधारणार्थक एवकार है इसका विरोध होगा अनेक मार्ग नहीं मानेंगे तो अनेक मार्ग मारे, मानेंगे तो दहर उपासक ये जो सूर्य रश्मि तथा नाड़ी संबंध से बताया गया मार्ग है उसी मार्ग से जाएगा ये अर्थ निकलेगा और बाकी मार्ग हो जाएंगे ये वकार के, बताएगा अन्य मार्ग से नहीं सूर्य रश्मि तथा नाड़ी संबंधी मार्ग से ही जाएगा और एक ही मार्ग होगा तो फिर ये व्यावर्ती मार्ग कौन होगा उसका भी विरोध होगा ये दूसरा तो अनेक मार्ग के प्रतिज्ञा का साधक हुआ ना और आगे कहते हैं ये कहा जाता है कि उपासक यहां से निकलता है तो सूर्य लोक में इतने जल्दी पहुँचता है कि जितने मन की गति से पहुँचता मन को पहुँचने में जितना समय लगता है उतने समय में पहुँचता है का अर्थ हुआ मन की गति से पहुँचता और वहां मन की गति का अर्थ है शीघ्र पहुँचता तो अनेक मार्ग होने पर तो माना जाएगा कि एक मार्ग है जो चक्कर काट करके पहुंचाने वाला वो तो भी लंबे से पहुंचाएगा और एक है सीधा जल्दी पहुंचाने वाला अनेक मार्ग मानेंगे तब तो इस मार्ग से सूर्य लोक में शीघ्र ही पहुंचता है ऐसा बताने वाला जो तोरा वचन है शीघ्रता का ज्ञापक वचन है वह सार्थक होगा नहीं तो वो भी बाधित हो जाएगा उसका भी विरोध होगा ये आगे कह रहे हैं कि त्वरा वचन त्वरा शब्द का अविलंब तो अविलंब का वाचक जो वचन है सवत क्षिपेन् मन तवत आदित्यम गति यह शीघ्रता बोधक वचन है यह भी बाधित होगा पिडे तक अर्थ है कब यदि अनेक पर्वों वाला एक ही मार्ग मानेंगे तब तो उतना ही समय लगना है सब को तो ये शीघ्रता बोधक वचन व्यर्थ हो जाएगा बाधित हो जाएगा तस्मात अन्योन भिन्ना इति इसलिए अनेक वाला एक ही अर्चिरादि पहुंचाने वाले अलग अलग उपासना करने वाले उपासकों को अलग अलग अनेक मार्ग हैं ये माना जाए ये पूर्व हुआ इति शब्द है पूर्व के समाप्ति का द्यो तक अब ये जो हैं पूर्वपक्ष तथा सिद्धांत मत में जो फलभेद होगा इस अधिकरण के उसे बताया जा रहा है श्रुति श्रुतिविप्रतिपत्तिया संशयित हुआ आगे हैं पूर्वम यदा कदाचित मृतसापि फल प्राप्ति तदवत्न कचिथ मार्गेण गति इति पूर्वपक्ष फल विकल्प तो पहले सिद्धांतियों ने बताया कि यदा कदाचित मृतस्य इसमें यदा कदाचित शब्द से लेना रात में मरने पर भी दिन में मरने के तरह ही उत्तरायण मार्ग ही मिलेगा क्योंकि वह अह कोई काल विशेष का परामर्शक नहीं है अपितु अह देवता है अर्चिदेवता है अर्चि वह अर्ची नामक देवता रात में भी रहती है दिन में भी रहती है दिन में मरने वाले उपासक को भी ले जाने के लिए अर्ची देवता आएगी रात में मरने वाले उपासक को भी आएगी दक्षिणायन में मरेगा तब भी आएगी उत्तरायन मार्ग में मरेगा तब भी उत्तरायन काल में मरेगा तब भी आएगी ऐसा पहले बताया था सिद्धांतियों ने इसलिए यदा कदाचित का अर्थ लेना चाहे दिन रात उत्तरायण दक्षिणायन कभी भी मरे तो उत्तरायण क्या नाम अर्चिरादि देवता उसे ब्रह्मलोक ही पहुंचाएंगे उसे ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति होगी ऐसा सिद्धांतियों ने पहले बताया उसे ही दृष्टांत के रूप में रख करके पूर्व पक्षी अपना मत यहाँ पर रखना चाहते हैं कि तद्वत जैसे कभी दिन में मरे रात में मरे उत्तरायण में मरे दक्षिणायन मरे तब भी ब्रह्म की प्राप्ति जैसे हो रही है ऐसे ही यहां ने बताए हुए अनेक मार्ग हैं उनमें से जिस किसी भी मार्ग से उपासक जाए लेकिन पहुंचेगा ब्रह्मलोक ही ये पूर्व पक्षी बताना चाहते हैं कि तदवत ये नित मार्गे न गति ही जिस किसी भी अनेक मार्ग में से जाता है तो हो ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति होती है गति का अर्थ है फल की प्राप्ति होगी इति पूर्व पक्ष फलम विकल्प पूर्व पक्ष के मत में मार्ग विषय विकल्प होगा विकल्प अनेक मार्ग है उसमें से कोई भी मार्ग से जाए तो उसे ब्रह्मलोक ही प्राप्त होगा विकल्प कहलाता है और सिद्धांत मत में है मार्ग एक ही है इसलिए विकल्प नहीं होगा तो सिद्धांत मार्ग ऐक्यम फलम मार्ग एक ही है मार्ग में कोई विकल्प नहीं है अनेक होने पर विकल्प होगा <स्थाँगा> तो सिद्धांत मार्ग इति विवेक यानी यह फलभेद भाष्य में आगे हैं टीका में आगे हैं कि उपासना भेदात तत्शेषत्व मार्गान भेद भेदाचने मार्ग भेद ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है ना? तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा में एक हेतु बताया गया उपासना भेदात एक हेतु है उपासना अलग अलग होने से तत्शेषत्व मार्ग न उपासना शेष अंग। तो रूपेन अंगे यानी चिंतनीय जो मार्ग है वे भी अलग अलग होंगे क्यों उपासना अलग अलग होने से और एवकाराच ये जो अथ रेव। भी यहाँ पर जो अवधारणा है उसका भी सार्थक के अनेक मार्ग मानने पर होता है और आगे कहते हैं कि अयम मार्ग त्वरिया प्रापक इति युक्त न मार्ग ऐक्य इत्यर्थ त्वरा वचन की सार्थकता मार्ग को अनेक मानने वाले पक्ष में होती है पूर्व पक्ष के मत में नहीं तो त्वरा वचन बाधित हो जाता है एक मार्ग मानने वाले के पक्ष में इस अभिप्राय से त्वरा प्रापक इति युक्तम न मार्ग ऐके सप्तमी है मार्ग सति ऐके तो मार्ग भेद होगा तब तो कहा जा सकता है कि अनेक मार्गो में से ये मार्ग जो है शीघ्रता से पहुंचाता है अविलंब से पहुंचाता है और यदि एक ही मार्ग होगा तो फिर उस मार्ग से जाने वालों को तो समान ही समय लगेगा इसलिए शीघ्रता से पहुंचाता है थोड़ा वचन बाधित होगा उपासना भेदेपी उपास्य ब्रह्म ऐक्यवत मार्ग ऐक्यम ये सिद्धांत भाष्य का जो अवत यानी सिद्धांत सूत्र का अवतरण जो भाष्य है ना एवं प्राप्ते अभिद्म ये अवतरण भाष्य है सूत्र का इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है उपासनाभेदेपी उपास्य ब्रह्म ऐक्यवत मार्ग ऐक्यम अविद्धि सिद्धांत तो जैसे दोहर उपासना अलग है शांडिल्य उपासना अलग है तो गायत्री उपासना अलग है गायत्री ब्रह्म उपाधि उपासना लेकिन ये सारी उपासनाएं अलग अलग होने पर भी उपास्य सब में कौन है ब्रह्म ही शांडिल्य विद्या में भी उपास्य ब्रह्म ही हैं और दोहर विद्या में भी उपास्य ब्रह्म ही हैं वैश्वानर विद्या में भी उपास्य ब्रह्म ही है वैश्वानर अधिकरण में बताया गया ना कि वो वैश्वानर ब्रह्म ही है करके तो इस प्रकार उपकोशल विद्या में भी उपास्य ब्रह्म ही है तो चतुष्पाद ब्रह्म की उपासना जो देवताओं ने बताई थी सत्य काम जावाल को वो भी चतुष्पाद ब्रह्म की उपासना ब्रह्म ही उपास्य वहां भी लेकिन वो उपासना एक नहीं है उपासना अलग अलग है उपासना तो उपासना अलग-अलग होने होने पर पर भी भी उपास्य एक ब्रह्म है जैसे। ऐसे भिन्न उनके रूपे न चिंतनीय मार्ग भिन्न मानने की जरूरत नहीं है वो चिंतनीय मार्ग एक हो सकता है उपासना भिन्न होने पर भी उपास्य प्रधान जो उपास्य ब्रह्म है वो जैसा एक है ऐसे भिन्न भिन्न उपासना के अंगत्वेन रूपेन चिंतनीय मार्ग उपासना भिन्न होने से भिन्न मानने की जरूरत नहीं है वो एक हो सकता है सब भिन्न भिन्न भिन उपासना भी अंगत्वेन रूपेन चिंतनीय मार्ग एक हो सकता है ये सिद्धांतिका अभिप्राय है इसी अभिप्राय से सिद्धांत को बताया जा रहा है एवं प्राप्ते अभी दध्मे। अभी दध्मे। हम बताते हैं वे उत्तम पुरुष का बहुवचन है एवं प्राप्ते यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर मार्ग के विषय में कि अनेक प्रकार के मार्ग हैं ब्रह्मलोक लोक पहुंचाने वाले इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है सूत्र से सूत्र पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण